संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व श्री बलराम जी का पांडवों से मिलकर तीर्थ यात्रा के लिए जाना राजा जनमेजय ने पूछा वैशम जी गंगानंदन विष्ण को सेनापति पद पर अभिषिक्त हुआ सुनकर महाबाहु युधिष्ठिर ने क्या कहा तथा भीम अर्जुन और श्री कृष्ण ने उसका क्या उत्तर दिया वैश्व जी कहने लगे आपद धर्म में कुशल महाराज युधिष्ठिर ने सब भाइयों को तथा तो श्री कृष्ण को बुलाकर कहा तुम लोग खूब सावधान रहो सबसे पहले तुम्हारा युद्ध पितामह विष्म के साथ ही होगा अब तुम मेरी सेना के साथ नायक नियुक्त करो श्री कृष्ण ने कहा राजन ऐसा समय आने पर आपको जैसी बात कहनी चाहिए वैसे ही आप कह रहे हैं मुझे आपका कथन बड़ा प्रिय जान पड़ता है अवश्य अब पहले आप अपनी सेना के नायक ही नियुक्त कीजिए तब महाराज युधिष्ठिन ने द्रुपद विराट सातिकी धृष्ट दुम्न धृष्ट केतु शिखंडी और मगधराज सहदेव को बुलाकर उन्हें विधिपूर्वक सेना नायक के पदों पर अभिषिक्त किया और इनका अध्यक्ष धृष्ट को बनाया सेनाध्यक्ष के भी अध्यक्ष अर्जुन बनाए गए और अर्जुन के भी नेता भगवान कृष्ण थे इसी समय इस घोर संघार कार्य युद्ध को समीप आयाजान भगवान बलराम जी अक्रूर गद सांब उद्धव प्रद्युम्न और चारुदेश आदि मुख्य मुख्य यजवंशियों को साथ लिए पांडवों के शिविर में आए उन्हें देखकर धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण अर्जुन भीमसेन और उस स्थान पर जो दूसरे राजा थे वे सब खड़े हो गए उन सब ने समागत बलभद्र जी का सत्कार किया राजा युधिष्ठिर ने उनसे प्रेम पूर्वक हाथ मिलाया श्री कृष्णादि ने उन्हें प्रणाम किया और बूढ़े राजा विराट एवं द्रुपद को उन्होंने प्रणाम किया फिर वे राजा युधिष्ठिर के साथ सिंहासन पर विराजमान हुए उनके बैठने पर जब और सब लोग भी बैठ गए तो उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा अब यह महाभयंकर नरसंहार होगा ही इस दैवी लीला को मैं अनिवार्य ही समझता हूँ अब इसे हटाया नहीं जा सकता मेरी इच्छा है कि अपने सुहद आप सब लोगों को इस युद्ध के समाप्ति पर भी मैं निरोग देख सकूं। इसमें संदेह नहीं यहाँ जो राजा एकत्रित हुए हैं उनका तो काल ही आ गया है कृष्ण से तो मैंने बार बार कहा था कि भैया अपने संबंधियों के प्रति एक सा बर्ताव करो क्योंकि हमारे लिए जैसे पांडव हैं वैसा ही राजा दुर्योधन है किंतु ये तो अर्जुन को देख सब प्रकार उसी पर मुग्ध है राजन मेरा निश्चित विचार है कि जीत पांडवों की ही होगी और ऐसा ही संकल्प श्री कृष्ण का भी है मैं तो श्री कृष्ण के बिना इस लोक पर दृष्टि भी नहीं डाल सकता अतः ये जो कुछ करना चाहते हैं उसी का अनुवर्तन किया करता हूँ भीम और दुर्योधन ये दोनों वीर मेरे शिष्य हैं और गदा युद्ध में कुशल हैं अतः इन पर मेरा सम्मान स्नेह है इसलिए मैं तो अब सरस्वती तट के तीर्थों का सेवन करने के लिए जाऊँगा क्योंकि नष्ट होते हुए कुर्वंशियों को मैं उदासीन दृष्टि से नहीं देख सकूंगा। ऐसा कहकर महाबाहु बलराम जी पांडवों से विदा होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए